पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है पूर्व पक्ष है सिद्ध वस्तु ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है तू शब्द कहता है कि सिद्ध वस्तु ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है ऐसा नहीं तो क्या है फिर तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आई, सर्व वाक्य सावधारण भवति से एवकार आया और तत्का अर्थ हुआ शास्त्र प्रमाणकत्व। तो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम् एव। ये सूत्र में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है तो क्यों शास्त्र प्रमाणक ही है ब्रह्म तो कहा समन्वयात समन्वयात का अर्थ है समस्त उपनिषदों का वेदांत में ही समस्त उपनिषदों का अखंड ब्रह्म में ही तात्पर्य अवधारण होने से तात्पर्य निश्चित होने से एक प्रकार से यहां भगवान सूत्रकार ने एक अनुमान सूचित किया अखंडम ब्रह्म वेदा, प्रमा वेदांत तात्पर्य यो यत स अखंड प्रमा सज्ज प्रमेय या ऐसा ऐसी एक व्याप्ति है जैसे धर्म ये उदाहरण है तो इस अनुमान से अखंड ब्रह्म उपनिषदों के तात्पर्य का विषय होने के कारण उपनिषद जन्य जो प्रमा है अहम ब्रह्मास्मि त्या का उसका प्रमेय बनेगा का मतलब उपनिषद प्रमाणक हो जाएगा जैसे धर्म कर्मकांड प्रमाणक है एक व्याप्ति बताई और इसमें ये कहा गया कि जो समन्वय में सम उपसर्ग है वह बताता है अन्वय में सम्यक्त्व को और अन्वय का सम्यक्त्व क्या है तो अखंडार्थ विषयकत्व यही सम्यक्त्व है तो ये जो वेदांत वाक्य है इसमें अखंडार्थ विषयकत्व का अर्थ है इस वेदांत वाक्य के अर्थ में अखंड क्या होगा तो असंश्रिष्टत्व वेदांत वाक्य का अर्थ है ब्रह्म और उसमें असंसृष्टत्व रूप अखंड है वेदांत वाक्य का अर्थ अर्थभूत ब्रह्म अखंड है का अर्थ है वह असंसृष्ट है संसृष्ट का अर्थ होता है संबद्ध असंश्रिष्ट का अर्थ होता है असंबद्ध वह किसी से संबद्ध नहीं है असंसृष्ट है तो वाक्यार्थस्य अखंड असंसृष्टत्व और वाक्य का अखंडार्थ अर्थकत्व तो क्या है तो ये कहा अपने पदों के द्वारा उपस्थित पदार्थों का जो संसर्ग तद विषयक प्रमाजनक ये वाक्य में अखंडार्थ विषयकत्व है, अखंडार्थकत्व है। तो तत्वसी वाक्यागत पद है तत्व तत और इन पदों के द्वारा उपस्थित अर्थ है लक्ष्यनाश है चैतन्य मात्र और उनका संसर्ग है तवपद लक्षार्थ तथा तत्पद लक्षार्थ का ऐक्य रूप संसर्ग और उस ऐक पद के लक्षार्थ के ऐक्य विषयक प्रमा का उत्पादकत्व तत्वशी तो वाक्य में अखंडार्थ है तो यह बात अप्रसिद्ध भी नहीं है अखंडार्थ बोधकत्व रूप प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इत्यादि में एक चंद्र व्यक्ति रूप अखंड अर्थ का बोधक बन जाते हैं लोक में अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त वाले पदों के रूप में प्रसिद्ध प्रकाश तथा प्रकृष्ट शब्द ऐसे तत्वशी वाक्यागत तत्त्वम पदार्थ भी एक अखंड अर्थ के बोधक बन जाएंगे और पूरे वाक्य में प्रयुक्त पदों की या वाक्य की लक्षणा भी अप्रसिद्ध नहीं है मीमांसक संपूर्ण अर्थवाद वाक्य की लक्षणा एक स्तुति पदार्थ में मानते हैं ऐसे तत्वमशादी वाक्य में, में लक्षणा से एक अखंडार्थबोध तत्व भी अनुपन्न नहीं है ये सब बातें बताई गई हैं सत्य ज्ञानादि पदों से लोक में जो सत्य ज्ञानादि पदों का अर्थ है इनका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होने पर भी जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र यहां पर प्रकृष्ट और प्रकाश शब्द का प्रवृति निमित्त अलग अलग होने पर भी एक चंद्र व्यक्ति बोधकत्व दोनों में है ऐसे लोक में सत्य ज्ञान आदि पदों का अर्थ अलग अलग होने पर भी एक अखंड ब्रह्म के ये लक्षक हो सकते हैं जैसे मामा भांजा पुत्र पिता आदि अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द लक्ष्य एक व्यक्ति विशेष के बोधक होता है। ऐसे ही इसलिए पक्ष की असिद्धि नहीं है पक्ष है अखंड ब्रह्म वह सत्य ज्ञान आदि पदों से प्रसिद्ध हो जाएगा आ? संदिग्ध साध्यवान निश्चित साध्यवान सपक्ष और विपक्ष होता है निश्चित साध्याभावान संदिग्ध साध्यवान पक्ष होता है। और हेतु की असिद्धि भी नहीं है उपनिषदों के उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से उपनिषदों का तात्पर्य विषय ब्रह्म निश्चित होता है इसलिए हेतु हेतुअसिद्धि भी नहीं है ये कहा गया हेतु हेत्सिद्धि उपक्रमादि लिंगैर वेदाता अद्वितीय अखंड ब्रह्मणी तात्पर्य निर्णयात यहां तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं आगे सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक द्वितीयम इत्यादि जो वाक्य है इन वाक्यों का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र त्र छांदोग उपक्रमम दर्शयति ये जो कहा उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से उपनिषदों का तात्पर्य अखंड ब्रह्म में निश्चित होता है करके तो छांदोग्य उपनिषद के छठवे अध्याय में इन उपक्रम उपसंगारादि छह तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों को बताया जा रहा है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत इस वाक्य से बताया जा रहा है उपक्रम को टीका में बाकी बताए जाएंगे उपसंगारादि सब तो भाष्य में है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीय ये जो छांदोग्य का वाक्य है ये उपक्रम वाक्य है इसमें अग्रे शब्द से बताया गया जगत की उत्पत्ति से पहले इदम शब्द से बताया जा रहा है स्थिति काल में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दृश्यमान जगत को तो ईदम यानी यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से दृश्यमान जगत अग्रे यानी अपने उत्पत्ति से पहले आशित यानी था जगत अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था ऐसी बात नहीं था लेकिन किस रूप में था तो कारण के रूप में था सदैव आशीत तो सत है जगत का कारण तो जैसे घट अपनी उत्पत्ति से पहले मृतिका के रूप में विद्यमान है ऐसे यह जगत भी अपनी उत्पत्ति से पहले अपने अभिन्न निमित्त उपादान कारण सत्शब्दित ब्रह्म रूप ही था सदैव सौम्य इदमग्रास और वह जो शब्दित ब्रह्म है अबाधित ब्रह्म है वह कैसा है तो एक में वितीय से बताया गया सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है सदैव में भी एवकार है वह एवकार बता रहा है कि ईदम शब्दित स्थिति काल में गृहमान जो जगत उसकी आ, स्वतंत्र सत्ता सतशब्दी तो अपने कारण से अलग नहीं है एवकार बता रहा है कार्य की अपने कारण से अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है कारण रूप ही है कार्य तीनों कालों में उत्पत्ति से पहले भी उत्पत्ति के अनंतर और लय के पहले तक यानी स्थिति काल में भी और लय के अनंतर भी उत्पत्ति से पहले और लय के अनंतर जग, आ, कारण मात्र है घड़ा मिट्टी मात्र है अपने उत्पत्ति से पहले और विलय के अनंतर यह तो समझ में आता है लेकिन स्थिति काल में भी घड़ा मिट्टी मात्र ही है मिट्टी से अलग उसकी सत्ता नहीं है घट, घड़ा रूप से घड़े की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है ये कहा जा रहा है ऐसे जगत उत्पत्ति से पहले ब्रह्म रूप है लय के बाद भी ब्रह्मरूप है और उत्पत्ति के अनंतर लय से पहले तक उसकी कोई स्वतंत्र अपने कारणभूत ब्रह्म से अलग सत्ता होगी ऐसा नहीं काल में भी जगत ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है सर्प के प्रतीतिकाल में भी सर्प रज्जु की सत्ता से ही सत्तावान है रज्जु की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है अलग सत्ता रहेगी तो रज्जु के तरह सत्य माना जाएगा अबाधित माना जाएगा ये सदैव इसमें जो एवकार है वो बताता है तो इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं टीकाकार यानी बाकी प्रमाणों को बताते हैं तात्पर्य निर्धारक यहाँ उपक्रम बताया है तो सदैव इति इस प्रतीक के बाद में टीका में है उद्दालक पुत्र उवाच उदालक ने अपने पुत्र से कहा क्या कहा कि हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन इदम सौम्य शब्द का अर्थ है प्रिय दर्शन सोम कहते हैं चंद्रमा को और सोम में कहा जाता है चंद्रमा के तरह जो है तो चंद्रमा कैसा है तो चंद्रमा है अल्लाह दायक चंद्रमा को देख करके आनंद होता है आनंद होता है प्रिय को देखने से प्रिय के दर्शन से स्पर्श से और प्राप्ति से सुख होता है ना <coughs> तो चंद्रमा को देखने से सुख होता है का अर्थ है चंद्रमा प्रिय है तो चंद्र चंद्र दर्शन जैसे सबको प्रिय है चंद्रमा प्रिय है ऐसे ही जिसका दर्शन प्रिय है तो प्रिय दर्शन यानी आल्हाद पहुंचाने वाला है जिसका दर्शन जो दिखते ही मन में आल्हाद रूपा वृत्ति को उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है सोम्य सोम के तरह चंद्रमा के तरह जिसका दर्शन हो मन में आह्लाद उत्पन्न करने वाला तो उदालक श्वेत केतु को कहते हैं कि हे सौम्य यानी प्रिय दर्शन श्वेत केतु को देखते ही उद्दालक जी के मन में आल्लाद होता था इसलिए वे श्वेत के उदालक जी के लिए सौम्य है सौम्य ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं कि इदम सर्वम जगत सदैव सौम्य इदम अग्रास वाक्यस्थ इदम शब्द का अर्थ कहा किया कि सर्वम जगत अग्रे यानी उत्पत्ते है प्राकाले सत सद सौम्य इसमें इस से सत शब्द का अर्थ कर रहे हैं अबाधितम ब्रह्म एवं कार का अर्थ कर तो सदैव यानी ब्रह्म आसीत कैसा ब्रह्म तो अबाधितम सत्थ अबाधित ब्रह्म तो यह सारा जगत अपनी उत्पत्ति से पहले अबाधित ब्रह्म रूप ही था एवकार ये बता रहा है एवकार का अर्थअ करते हैं कि एवकारेण जगत पृथक सत्ता निषिध्य थे एवकार है जगत की तीनों कालों में कारणभूत अबाधित ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्ता का व्यावर्तन किया जा रहा है एवकार के द्वारा वो व्यावर्तक है और एक मेवादीयम का अर्थ करते हैं कि सजातीय विजातीय स्वगत स्वगतभेद निराशाथम एक पदत्र तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद का निराकरण करने के लिए एक एव और अद्वितीय इन तीन पदों का प्रयोग है जगत का कारण जो अबाधित ब्रह्म है वह सजातीय भेद से रहित यानी ब्रह्म के तरह दूसरा कोई नहीं विजातीय भेद से रहित का अर्थ थे है उससे विजातीय भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है उसकी तरह स्वतंत्र सत्तावती और स्वगत भेद रहित है का अर्थ थे, है वह सवयव नहीं है तो इस प्रकार ये एक मेवादितीय पद से बताया गया कि वह अद्वितीय है यानी सजातीय विजातीय दूसरे वस्तु से रहित है और सावयव भी नहीं है आगे हैं यानी जो उपक्रम वाक्य है इसकी व्याख्या हो गई अब उपसंहार को बता रहे हैं टीकाकार एवं अद्वितीय ब्रह्म उपक्रम्य एतद इदं सर्वं इति इद्वरती तो एवं एने सदैव सौम्य इदमग्र आसित एक इस वाक्योक्त प्रकार से एक ब्रह्म का उपक्रम करके उपसंहार वाक्य था छांदोगी उपनिषद के छठवे अध्याय के आठवें खंड में एतदात्म इद सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत ये तो। उपक्रम उपस वाक्य हैं तो यहाँ पर भी जैसे उपक्रम में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक अवाधित ब्रह्म का वर्णन है ऐसे ही ऐतद आत्म इदम सर्वम इदम सर्वम से लिया गया जगत को और ऐतद आत्म है का अर्थ है इसी ब्रह्म में रज्जू में कल्पित सर्प के तरह आरोपित हैद आत्म्य में इदम ये शब्द से लेना प्रकृत ब्रह्म को सद ब्रह्म को तो ये आत्मा यानि सत्ता स्पूर्ति प्रदायक जिसका उसे कहा जाता है ये आत्म इदम सर्वम शब्दित जो जगत है वह एक आत्म है एतत यानी उपक्रम में जिसे सत कहा अबाधित ब्रह्म का उसी का परामर्श येत है और ये आत्म शब्द में बहुरी समास है एतद यानि सदब्रह्म है आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप जिस जगत का उस जगत को कहा जाए कहा जाएगा एतद आत्म और यहाँ है एतद आत्म फिर तद आत्मन भाव एतद आत्म्यम ऐसे क्षय प्रत्यय होकर के तद्धित ऐत आत्म्य बनता है एतद आत्म्य का अर्थ निकले स्वार्थ में से प्रत्यय हुआ यहाँ आत्मा एव ऐतद आत्म एव, एतद का अर्थ निकलेगा ब्रह्म अधिकरणक ब्रह्म में अध्यारोपित्री ब्रह्म से जिसको आत्मलाभ हो रहा है जैसे रज्जू से आत्मलाभ होता है सर्प को आत्मलाभ का अर्थ होता है सत्ता स्फूर्ति मिलना रज्जु से ही सत्ता मिल रही है रज्जु के कारण ही प्रती हो रही है सर्प की इसलिए रज्जु को कहा जाता है सर्प की आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप ऐसे इदम सर्वम ऐतदात्म्यम का अर्थ है इसी प्रकृति सद्वस्तु से सत्ता स्पूर्ति पा रहा है आत्मलाभ कर रहा है का अर्थ है सद्वस्तु की सत्ता से ही सत्तावान है उस इसमें अध्यारोपित है सारा जगत इसलिए अधिष्ठानभूत सदब्रह्म इस जगत का वास्तविक स्वरूप है ऐतदात्मिधम सर्वम तत्सत्यम तो तत शब्द से जगत को नहीं लेना अपितु जगत को सत्ता सत्तास्पूर्ति देने वाला जो ये इस इस नाम से ग्राह्य था उपक्रमस्थ सद उसी का परामर्श क शब्द भी तत् सारे जगत को सत्ता सत्तास्पूर्ति देने वाला सारे जगत का जो अधिष्ठान है सारे जगत का वास्तविक स्वरूप है जो वह तत् है वह सत्य है जगत तो अध्यारूपी है और उसका अधिष्ठान सत सत्य है यानी अबाधित है स आत्मा वह सब की आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है अधिष्ठान होने से अध्यस्थ मात्र की आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है इस, इसलिए इस जगत में जो कर्ता और भोक्ता भोक्ता रूप से भाषमान जो जीव और उसके भोग्य रूप से भाषमान जो जगत तो भोग्य तथा भोक्ता के रूप में प्रतीयमान ये सब का सब जो है कैसा है तो कहते आ, आ, आ, आत्मा है उन सब की आत्मा है शब्द स, स आत्मा ये कर्ता रूप से भोक्ता रूप से और भोग्य रूप से तथा तो कार्य रूप से प्रतीयमान जो जगत है भोग्य भोक्ता रूप से उन दोनों की भी आत्मा आत्म वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान है दोनों भी कल्पित है भोक्ता भी कल्पित है भोग्य भी कल्पित है कर्ता भी कल्पित है और उसका कार्य भी कल्पित है और अधिष्ठान उनका वास्तविक स्वरूप है तो सभी भोक्ताओं का भी वास्तविक स्वरूप वो है वो मुख्याधिकारण, समानाधिकरण है और बाध अर्थ में समानाधिकरण है भोग्य भी भोग्य की आत्मा भी वही है वास्तविक स्वरूप वही है वो बाद समानाधिकरण है तो जिस कारण से ऐसा है उस कारण से श्वेत केतु को उद्दालक जी ने कहा कि हे श्वेत केतु तत्वसी तुम भी मेरे पुत्र के रूप में अपने आप को समझ रहे हो ये तुम्हारा आरोपित स्वरूप है वस्तुतः तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तत् जगत का जो अधिष्ठान है वो तुम हो जगत तुम्हारे में कल्पित है तुम जगत के अधिष्ठान हो मेरे पुत्र मात्र नहीं हो जो तुम्हारा एक व्यवहार अवस्था में मेरे पुत्र के रूप में भाषमान स्वरूप है वो तो संसारी स्वरूप है और तुम तत् हो यानी असंसारी ब्रह्म हो ये उपसंगार है तो यहां पर भी एक मेंवा ब्रह्म का ही निरूपण है तो उपक्रम तथा उपसंहार में एक अर्थकत्व ये एक प्रमाण माना जाता है छह प्रमाणों में से उपक्रम में जो अर्थ बताया गया उसी का उपसंहार में भी वर्णन हो तो माना जाता है कि उपक्रम उपसंहार एकार्थक होने से उस ग्रंथ का तात्पर्य उपक्रम तथा उपसंहार में वर्णित जो अर्थ है उसी में है वही अर्थ उस ग्रंथ के तात्पर्य का विषय है हेतु को सिद्ध करना है ना जो अनुमान बताया तत्व में अखंडम ब्रह्म वेदांत प्रमा प्रमेय वेदांत तात्पर्य तो इसमें वेदांत तात्पर्य विषयत्व रूप जो हेतु है इसे सिद्ध करने के लिए सड़विध तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों को बताया जा रहा है सड़विध तात्पर्य निर्णायक प्रमाण से सात पर्याय के विषय का निश्चय होगा तो छांदोग्य उप... उपनिषद का छठवां अध्याय, उसके छांदोनि एक मेवादीय ब्रह्म का वर्णन है तो उपस में भी एक वर्णन है इसलिए छांदोग्य उपनिषद का छठवां अध्याय का उपक्रम उपसार एक मेवादीय ब्रह्म विषय होने से ब्रह्म में एक ब्रह्म में ही छांदोपनिषद के छठवे अध्याय का तात्पर्य निश्चित होगा वो तात्पर्य विषय निश्चित हो जाएगा ब्रह्म एक लिंग हुआ ज्ञापक हुआ दूसरा है उपक्रम व अभ्यास। अभ्यास तो अभ्यास को बताया जा रहा है आगे हाँ। इद उपक्रम उपसंहार ऐक्यूप तात्पर्यिंगम ये एक प्रमाण हुआ अब यथा इति तत्वसी नवकृत्भ्यास तो तत्वसी तत्वसी ऐसा बार नवकृत्व शब्द का अर्थ है नव बार कृत्वसूच प्रत्यय है ना वो संख्या के वाचक शब्द से होता है और क्रिया की आवृत्ति को बताता है जितने बार आवृत्ति होगी उतने संख्या के वाचक शब्द से वह कृत सूच प्रत्यय होता है तो छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में नव बार ये अद्वैत का उपदेश श्वेत केतु को उद्दालक जी ने किया है इसलिए नव संख्या के वाचक नव इस शब्द से कृत्वसूच प्रत्यय हुआ और उप वो उपदेश रूप जो क्रिया है उसकी आवृत्ति को बताएगा कि छांदोग के छठवें अध्याय में अद्वैत का उपदेश रूप क्रिया की आवृत्ति कितने बार हुई तो नौ बार नवकृत्व इतने का अर्थ निकलेगा तो नवकृत्व अभ्यास यानी आवृत्ति अभ्यास शब्द का अर्थ है आवृत्ति और आगे हैं अभ्यास के बाद में आता है अपूर्वत्व ये तीसरा प्रमाण है निर्णायक अपूर्वत्व को बताया जा रहा है रूपादि हीन अद्वितीय अत्र न इति तो अत्र सत सौम्य न यह वाक्य जो रूपाधिहीन अद्वितीय सिद्ध वस्तु ब्रह्म है उसकी अपूर्वता को बताता है ब्रह्म में अद्वितीय ब्रह्म में अपूर्वता क्या है तो मानांतर अयोग्यता मानंतर में मान शब्द से लेना वेदांत को मानांतर शब्द से लेना वेदांत से अतिरिक्त प्रमाण प्रत्यक्षादी और उनसे उत्पन्न होने वाली परमा का विषय यह नहीं बनता है इसलिए प्रमाणांतर अग्य प्रमाणांतर की विषयता की अयोग्यता प्रमाणांतर विषय बनने योग्य ये ब्रह्म नहीं है यही मानांतर अयोग्यता ब्रह्म में अपूर्वता है और ब्रह्म की इस अपूर्वता को याने मान्तर अगम्यता को मूल श्रुति में बताने वाला वाक्य है ये अत्र वाव किल सत सौम्य न निभालसे हे सौम्य यानि प्रियदर्शन तो अत्र वाव वाव ये अर्थ में है इसलिए लिए इस अर्थ में, ये वा अर्थ में है अत्र वाव का अर्थ निकलेगा अत्र एवं और अत्र इस सर्वनाम से लेना अपना कार्यक्रम संघात इस कार्यक्रम संघात में ही कार्य में ही ये जो कार्य रूप कार्यक्रम संघात है स्वयं का भी और ये पूरा जगत भी समष्टि संघात है ना वेष्टी संघात तथा समष्टि संघात में ही सत विद्यमान है इसके अधिष्ठान के रूप में अंतर्यामी के रूप में प्रत्येगात्मा के रूप में साक्षी के रूप में तो इसी कार्यक्रम संघात में इसके सत्ता स्पूर्ति प्रदायक के रूप में कौन विद्यमान है यही जगत का कारण सत वह कहीं दूर नहीं है यही है लेकिन कहते हैं न निभा लेसे तुम उस सत को नहीं देख रहे हो उसे जन्मांध जो है उसके सामने की जो रूपवान वस्तु है उसे नहीं देखता है रूप होते हुए भी नहीं देखता है जन्मांध व्यक्ति वो सफेद है कि लाल है देख नहीं पाएगा सामने वाला पदार्थ क्योंकि उसे देखने वाला जो प्रमाण है ग्रहण करने वाला जो प्रमाण है नेत्र वो उसके पास नहीं है और नेत्र को छोड़कर के अन्य प्रमाण का विषय रूप है ही नहीं यही रूप में अपूर्वत्व है नेत्र से अतिरिक्त प्रमाणांतर अगम्यत्व ये है रूप की अपूर्वता नेत्र से ही ग्रहित होगा ऐसे ब्रह्म की अपूर्वता है कि ब्रह्म को जानने वाला जानने की इच्छा करने वाला जिज्ञासु जहां है वहीं पर ब्रह्म विद्यमान है उसकी प्रत्येगात्मा के रूप में लेकिन वो नहीं जान पाता क्यों कि इसलिए कि उसके पास उस प्रत्येक आत्मा के रूप में ब्रह्म को दिखाने वाला प्रमाण नहीं है वह प्रमाण है वेद जब उसे योग्यता आएगी प्रत्येक आत्मा का ग्रहण करने की और श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य तत्वसी ऐसा उपदेश करेंगे तो अहम् ब्रह्मास्मि के रूप में यही सत गृहित होगा अन्य प्रमाणों से नहीं होगा वेदांत से ही होगा या ये अपूर्वता है मानंतर अगम्यता ये वाक्य बता रहा है कि हे सौम्य अत्र किल या इसी कार्यक्रम संघात में ही किल यानी वेद, वेदांत प्रसिद्ध ब्रह्म विद्यमान है लेकिन न निभाल से तुम नहीं जान रहे हो हाँ। आचार्यवान पुरुषो वेद ये छांदो के उपनिषद में ही है ना आचार्यवान पुरुषो वेद के पास में वो आता है कि उसको समझाने के लिए नमक का दृष्टान्त है नमक पहले जैसे आंख से दिखता है तो गिंद्रिय से भी दिखता है लेकिन पानी में घुल जाता है तो वो पानी में होने पर भी नमक नहीं दिखता उसके लिए फिर चक करके देखना पड़ेगा यानी रसन से ग्राह्य होगा अन्य प्रमाण से ग्राह्य नहीं होगा ऐसे जगत जो प्रत्य। चक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से गृहित हो रहा है उसी के अंदर जैसे पानी के अंदर का नमक घुला हुआ वो रसन इंद्रिय से ग्राह्य है चक्षरादि से ग्राह्य नहीं है ऐसे कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद तो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य से इस जगत के अंदर भुला हुआ जो परमात्मा रूपी नमक है वो दिखता है अनुभव में आता है अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में तो ये कहते हैं कि कहा गया अत्र वाव किल सत सौम्य न निभासे तो अत्र का अर्थ करते हैं संघाते अत्र यने संघाते स्थित प्रत्येक्रम्ह न ब्रह्म की अपूर्वता को बताने वाला वाक्य है तीसरा प्रमाण अपूर्वता रूप चौथा प्रमाण है फल उसको बताने वाला वाक्य है तस्य तावदेव इमोक्षे अथ तबदेव इति ब्रह्म ब्रह्मज्ञात फल उक्त विदुष तो तत्वशादी वाक्य से अहम ब्रह्मास्म बोध जिसे हो गया वो हो गया विद्वान और उस विद्वान को उसके ब्रह्म ज्ञान का फल बताया बताने वाला ये वाक्य है कि तस्य यानी विदुष तावद एव चिरम चिरम का विलंब उतना ही विलंब है विधे कैवल्य की प्राप्ति में ब्रह्मज्ञानी को विदेह कैवल्य की प्राप्ति में उतना ही विलंब है कितना तो कहते यावन न विमोक्ष से यानी जब तक प्रारब्ध का भोग करके शरीरपात नहीं होता शरीर प्रारब्ध का भोग करके शरीरपात होने तक का ही विलंब विदेह कैवल्य की प्राप्ति में ब्रह्मज्ञानी के हैं और अथ यानी शरीर पाता पातानंतरम नरम शरीर पात होते ही शरीर पाता अथ शब्द का अर्थ कर रहे हैं अथ यानि शरीर पातानंतरम और शरीर पाता न का अर्थ है शरीर पात समकाल में ही अनंतर का अर्थ है व्यवधान रहित शरीर पात हुआ और विधेयक वल्य मिला इसमें कोई काल का व्यवधान नहीं घट फूटा घटाकाश महाकाश रूप ही है घट फूटने के बाद कुछ समय तक वो परिछिन्न रहेगा ऐसा नहीं ऐसे शरीर छूटते ही विधेयक कैबल्य तो आ, आ, शरीर पाता नद्वान ब्रह्म संपत्स्यते संपच्चे का अर्थ कर दिया संपत्स्यते और उसका अर्थ कर रहे हैं विदेह कैवल्यम अनुभवती विदेह कैवल्य की अनुभूति उसे होती है। वो त्रिपुटी रूप अनुभूति नहीं होगी संपत्स्य का अर्थ कर दिया विदेह कैवल्यम अनुभवती उस समय निरुपाधिक ब्रह्म भाव नहीं तस्व काल देहो न देहपात पर्यत विलंब हाँ तो जब तस्य यानी ब्रह्मज्ञानी न जब तक देहो न विमोक्ष्यत देह नहीं छूटता है देह कब तक नहीं छूटेगा जब तक प्रारब्ध है तो तावद यानी उतना ही देहपात पर्यंत विलंब चिरम का अर्थ कर दिया विलंब प्रारब्ध का भोग होने तक ही विलंब है विधेय कैवल्य में ब्रह्मज्ञानी के और जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके देहपात हुआ तो विद्वान विधेय कैवल्य को प्राप्त करता ये हो गया फल फल के बाद अर्थवाद वाक्य अर्थवाद प्रमाण आता है तापर्य निर्णायक तो पंचम प्रमाण है अर्थवाद उसे बता रहे हैं अने जीवेन आत्मना इत्यादि अद्वितीय ज्ञानार्थो ज्ञावाद तो अने जीवेन आत्मना अनुप्रवेश नाम रूपे व्याकरवाणी इत्यादि वाक्य है अर्थवाद रूप प्रमाण और उपपत्ति यानी दृष्टा युक्ति युक्ति को बताया जा रहा है मृदादि दृष्टानते विकारो इति उपपत्ति प्रकृति कारण तो कारण से अतिरेकेन अलग विकार याने कार्य नास्ति तो कार्य अ कारण से अलग है ही नहीं यह जो युक्ति है ये कारण की सत्ता से कार्य की अलग सत्ता का निषेध करने वाले दृष्टांत से युक्ति को बताया उपपत्ति को यानी युक्ति को बताया मृदादि दृष्टान मृतिका इतव सत्यम इत्यादि वाचारम्भम विकारो नामधेयम मृतिका इतव सत्यम यह इस प्रकार ये उपक्रम उपसार से लेकर के उपपत्ति पर्यंत छह प्रमाण हैं और इन छह प्रमाणों से छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय का तात्पर्य विषय एक में वित्वीय ब्रह्म है ये निश्चित होता है तो ये वेदांत का तात्पर्य विषय ब्रह्म है छांदोग्य उपनिषद का छठवां अध्याय वेदांत और उसका तात्पर्य विषय ब्रह्म है ये निश्चय इन छह प्रमाणों से हुआ ना इसलिए ब्रह्म में आएगी छांदोग्य उपनिषद का छठवां अध्याय रूप वेदांत तात्पर्य विषयता ये हेतु है ये हेतु की सिद्धि हुई इसलिए कहा था शुरू में कि नापी हेतु सिद्धि हेतु की असिद्धि भी नहीं है क्यों तो उपक्रम उपसंगारादि लिंगों से वेदांतों का अद्वितीय अखंड ब्रह्म में तात्पर्य निर्णय होने से वो है ये आपका छठा अध्याय छादोग्य का अब ऐत्रे वाक्य का भी उपक्रम बताया जा रहा है ऐत्रे उपनिषद का भी इसका अवतरण है टीका में एवं ष्व विधानी तात्पर्यिंगा व्यस्ता समस्ता व प्रतिवेदात दृश्य ऐतिरैय उपक्रम वाक्य पढ़ती आत्मा वा तो एवं जैसे एवं छांदोग्योपनिषद के छठवें अध्याय में तात्पर्य निर्णायक प्रमाण बताए गए। ऐसे इन छह प्रकार के प्रमाणों में से किसी किसी उपनिषद के सभी के सभी समस्त और किसी किसी में व्यस्त यानी दो या तीन एक दो भी हो तब भी निर्णय हो जाता है तो किसी किसी में व्यस्त रूप से किसी में समस्त रूप से हर एक उपनिषद में यह तात्पर्य निर्णायक प्रमाण विद्यमान है दृश्यंत तो ऐत्रे उपनिषद में भी बताया जा रहा है उपक्रम उपसंगार तो उपक्रम को बताते हैं ऐत्रे उपनिषद के तो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित तो ये है ऐत्रे उपनिषद का उपक्रम वाक्य इसमें बताया गया इदम शब्द से जगत को वा शब्द है एवकार अर्थ में अग्रे शब्द का अर्थ है जो छांदोग्य में था उत्पत्ति से पहले इदम यानी ये, ये सारा जगत अग्रे यानी अपने उत्पत्ति से पहले इदम यानी ये सारा जगत आत्मा वा वीत तो, यानी आत्म आसीत तो। आत्मा वही आशी तो आत्मा ही था तो छांदों के उपनिषद में सत शब्द से जिसे कहा गया अबाधित ब्रह्म को उसको यहां पर आत्मा शब्द से कहा जा रहा है ऐतरे में इसलिए आत्मा वही और वहा एवकार था यहां वही है आत्मा के साथ ये वही बताएगा जगत की आत्मा की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है आत्मसत्ता से ही सत्तावान है जगत ये बताता है वही। और ये, का एव ये बताता है आत्मा में सजातीय विजातीय स्वगत भेद का अभाव तो इस प्रकार सदैव सोमे इदमग्र आशित का जो अर्थ था वही आत्मा वा इधम एक एव अग्र आसित तो इसका अर्थ निकलेगा और आगे जो तद एतद तद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यानी सब में तो सभी प्रमाणों को दिखाएंगे तो बहुत विस्तार होगा ना इसलिए एक एक अपना हाँ, एक एक का उपक्रम बताया एक का उपसंहार बता रहा है बृहदारण्य का उपसंहार बता रहा है तो बृहदारण्य के मधुकांडोपार वाक्यम सदात्मनो निर्विशेषत्वार्थम आह तो बृहदारण्य उपनिषद के मधु तीन कांड है ना उसमें एक है मधुकांड तो मधुकांड के उपसंहार वाक्य का वाक्य को यहां पर बताया जा रहा है मधुकांड के उपसंहार वाक्य के द्वारा क्या बताया जा रहा है तो कहते हैं सदात्मनिर्विशेषत्व तो जो ब्रह्म है अबाधित आत्मस्वरूप है वह निर्विशेष है उसमें कोई विशेषता नहीं है कार्यत्व कारणत्व आदि जो विशेष धर्म होते हैं उन सारे धर्मों से रहित निर्विशेष है अबाधित आत्म तत्व इसे बृहदारण्य उपनिषद के मधुकांड का उपसंहार वाक्य बताता इस अभिप्राय से लिखा बृहदारण्य के मधुकांड उपसंहार वाक्य सदात्मनोह निर्विशेष्वा सदात्मा में निर्विशेषत्व को बताने वाला यह वाक्य है तदेत ब्रह्म अपूर्व अनबा अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू ये है मधुकांड का उपसंहार वाक्य इसमें बताया गया तद ए तत्में तत्शब्द का अर्थ करते हैं मायाभीर बहुरूपम तो माया रूप उपाधि को लेकर के जो बहुत प्रतीत होता है बहुश्याम प्रजा ये तो जिसका बहु रूपत्व विवर्त है बहुरूपत्व ये सारा जगत वो मायिक है तो जो माया से एक होता हुआ भी अनेक सा प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म शब्द से ग्राह्य है और एक तत्त शब्द से ग्राह्य है अपरोक्षम यानी प्रत्यगात्मा तो तद ए तत् तत्व तत जो माया रूप उपाधि को लेकर के अनेक सा प्रतीत हो रहा है वह एक है। क्या मतलब सबकी प्रत्यगात्मा है शब्द से लेना है अप्रोक्ष ब्रह्म वो है प्रत्यगात्मा तो इसलिए एत का अर्थ कर दिया अप्रोक्षम और अपूर्वम का अर्थ करते हैं कारण शून्यम पूर्व का अर्थ है आदि और अ अकार अविद्यमान अविद्यमान पूर्वम यानी आदि अर्थात कारणम यश तत्वम तो जिसका कोई कार, कारण नहीं है उसे कहा जाएगा अपूर्व यानी जो कार्य रूप नहीं है कार्य का कारण होता है और ब्रह्म अपूर्व है सपूर्व तो होता है कार्य घटादि सपूर्व है क्योंकि तो घटादि का पूर्व यानि कारण है मृतिकादि और ब्रह्म का ब्रह्म घटादि के तरह कार्य रूप न होने से सपूर्व नहीं है अपितु अपूर्व है यहां अपूर्व का अर्थ है कारण रहित कारण यानी कार्यूप विशेषता से रहित और अनपरम इसमें अपर शब्द का अर्थ है कार्य और अनपरम का अर्थ निकलेगा रहितम यानी जो स्वयं कारण भी नहीं है किसी कारण होता है कार्य युक्त तो ब्रह्म कारण भी नहीं है का मतलब उसमें कारणतरूप विशेषता भी नहीं है अपूर्व ने बताया कार्य तुरूप विशेषता नहीं है का मतलब विदित अविदित से अन्यथ है क्षर अक्षर विलक्षण है क्षर हैं कार्य अक्षर हैं कारण उन दोनों से विलक्षण है ये अपूर्व अनपरम से बताया गया तो फिर वो पुरुषोत्तम हो जाएगा और अनंतरम अनंतरम का अर्थ करते हैं जात्यंतरम अस्य नास्ती इति अंतरम जिसका जात्यादि नहीं है यानी जात्यादि विकार जिसका नहीं है जन्मादि विकार का मतलब एक रस है इसलिए अनंतरम का अर्थ कर दिया एक रसम जाति जात्यंतरम अश्य नास्ति जा, जाति यानी जन्मांतर उस नहीं है का मतलब एक रूप है जो जिसका जन्म होता है तो जन्मानंतर भावी फिर सत्ता वृद्धि और विपरिणाम ये सब विकार आते हैं बदलता रहता है तो एक रूप नहीं रहता शरीर की जाति है यानी जन्म है तो वह एक रूप नहीं है शिशुकाल में जैसा था ऐसा ही नहीं रहता बदलता रहता क्षण क्षण तो सर्वे भावा क्षण विपरिणामिन रीति रीते चितिशक्त ये कहा जाता है चिती शक्ति है आत्मा तो अनंतरम का अर्थ कर दिया जा, जाति रहितम यानी एक रसम वो निर्विकार है एक रूप है और अब अबा का अर्थ करते हैं अद्वितीयम उसका कोई सजातीय नहीं है और विजातीय भी नहीं है अनंतरम से बताया स्वगत भेद रहित और अब अबाह्यम से बताया गया एक प्रकार से सजातीय विजातीय भेद रहित बाह्य यानी उससे भिन्न दूसरा सजातीय या विजातीय नहीं है वो है अबाह्य तस्य तस्क्षति ऐसा जो ब्रह्म है कार्यत्व कारणत्व रूप विशेषता से रहित तो, एक रनि सजातीय विजातीय भेद रहित तो, वह सब की प्रत्यगात्मा है इसे बताया जा रहा है इसलिए साक्षात अपरोक्ष है इसे बताया जा रहा है अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू से तो अयम आत्मा ब्रह्म ब्रवानुभू इसमें अयम आत्मा से तो शोधी तो तुम तो को लेना है वो है स्वयं प्रकाश और इस कार्यक्रम संघात को भी प्रकाशित करने वाला प्रत्येगात्मा आभ्यंतरात्मा और वो जो है ब्रह्म है मतलब अयम आत्मा ब्रह्म ये महावाक्य है यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि भी है और अयम आत्मा ब्रह्म भी ब्रदारण्य उपनिषद में है ना उसमें भी है मांडुक्य में भी है यहां भी है ये तो ये प्रत्यक्ष ही है ना और उसका एक विशेषण है सर्वानुभू भु। सर्वानुभू का अर्थ है चित स्वरूप सर्वज्ञ सर्वाभाषक इसलिए सर्वानुभूतिपत्ति बता रहे हैं टीकाकार सर्व अनुभवती सर्वानुभू यानी रूप है तो इस प्रकार ये अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू ये जो उपसार वाक्य हैं इसमें बताया गया कि वह सबकी प्रत्येगात्मा है यानी तत्व छांदोग्य का तत्व मसी ये उपसंगार जो बताता है ऐतद आत्मिदम सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी श्वेत के तो वही बृहदारण्य के मधुकांड के उपसंहार ने भी बताया अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू शब्द से अब मुंडक का आ रहा है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं अच्छा ये वाक्य ही है इसको पूरा करके ये प्रकरण पूरा हो जाएगा इसको पूरा ही कर लें इसका अवतरण देखिए तो ऋग ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के वाक्यों को बता करके आथर्वेद के ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य को बताते हैं ब्रह्म इदम अमृत ये मुंडक उपनिषद कहाँ है द्वितीय मुंडक दुति, के द्वितीय खंड का ग्यारहवा मंत्र यानी उपसार वाक्य एक प्रकार से तो इसमें यह बताया गया कि ब्रह्म व ईदम अमृतम पुरस्तात्म यानी यह जगत जो दिख रहा है दृश्यमान जगत जो अज्ञानी को अविद्या अवस्था में अब्रह्मा प्रतीत होता है वह विद्वानों को पूछो तो विद्वान क्या कहेंगे भ्रांत पुरुष को जो रस्सी से भिन्न सर्पसा दिख रहा है वह विवेकी को पूछो क्या है तो कहेगा ये रस्सी ही है योयम सर्प सार ऐसे अज्ञानी को ब्रह्म भिन्न सा प्रतीत होने वाला जो यह जगत इदम शब्द से लेना वह अज्ञानी को ब्रह्म अमृतम अमृतम ब्रह्म ज्ञानी को अविनाशी यानी अबाधित ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है जैसे विवेकी को सर्प रस्सी रूप ही प्रतीत होता है ऐसे यह जगत ज्ञानी को ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है वासुदेव सर्वमिति, हाँ ज्ञानी को जगत ब्रह्म से अलग नहीं दिख ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावांसा प्रतीत होता इसका अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार तो यानी पूर्व दिख वस्तुजातम तो पूर्व दिशा तथा उस दिख वस्तुएं, इससे उपलक्षित पूरा जगत इदम अब्रह्म ऊपर से जोर देना अविदुषाम भाति अविद्वानों को यह पूर्व दिगादि रूप जगत अब्रह्म जो प्रतीत हो रहा है विदुषाम भाति तद अमृतम ब्रह्म वस्तु यानी विदुषाम वस्तु अमृतम ब्रह्म भाति ऐसा अनुय करिए तो विद्वानों को वह अज्ञानी को अब्रह्म दिखने वाला जगत ब्रह्म अमृत ब्रह्मरूप ही भासता है तो इत्यादि इसमें जो आदि शब्द है उससे ग्राह्य बताते हैं कि आदि पदे सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्यानि गृहते आदि पद से इन वाक्यों को ग्रहण करना इस प्रकार ये उपक्रम उपसार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से वेदांत का तात्पर्य विषय ब्रह्म निश्चित होने से हेतु की असिद्धि नहीं है अपितु हेतु निश्चित है, शिद्ध है। ये यहाँ पर बताया गया अब नच इत्यादि वाक्यों की अवतरण टीका है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे